संवेदना के पंख ब्लॉग की एक, एक और, और पेशकश, कर दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में एक बार फिर हम लेकर आए हैं बाल कहानियों का पिटारा और ये निकले बाल कहानी सच्चा हीरा तो आइए सुनते हैं ये कहानी सूर्य अस्त होने को था, था। पक्षी, पक्षी चहचहाते हुए अपने घोसलों की तरफ जा रहे थे गांव की चार, चार स्त्रिया एक, एक कुएं पर, पर, पर पानी भरने के लिए आई अपने अपने घरों में पानी, पानी भरकर वे इधर उधर की बातें करने लगी एक स्त्री ने कहा भगवान सबको मेरे जैसा बेटा दे वह लाखों में एक है उसका कंठ न बहुत सुरीला है लोग उसके गीत सुनकर मुग्ध हो जाते हैं और सच कहूँ तुम तो मेरा बेटा तो हीरा है हीरा, उसकी बात सुनकर दूसरी स्त्री से रहा नहीं गया वह भी अपने बेटे की प्रशंसा करने लगी और प्रशंसा करते हुए बोली बहन मेरा बेटा तो, तो बहुत शक्तिशाली है, है और हाँ साथ ही बहुत साहसी भी, भी है वह तो आज के युग का, का भीम है भीम दोनों स्त्रियों की बातें सुनकर तीसरी भला कैसे चुप रहती वह भी बोल पड़ी मेरा बेटा तो इतना बुद्धिमान है कि वह जो कुछ भी पढ़ता है ना उसे एकदम से कंठस्थ हो जाता है उसके कंठ में तो माता सरस्वती का वास है तीनों तीनो स्त्रियों की, की बातें सुनकर भी चौथी स्त्री चुपचाप ही बैठी रही।, रही उसका भी एक बेटा था पर उसने उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा पहली स्त्री ने उसे टोकते हुए कहा तुमने अपने बेटे के विषय में कुछ नहीं बताया चौथी स्त्री बोली मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं? ना तो वह अच्छा गायक है और न ही वह भीम जैसा पहलवान है जब वे अपने अपने घड़े सिर पर रखकर लौटने लगी तभी उन्हें एक मधुर गीत सुनाई दिया उसे सुनते ही पहली स्त्री बोल उठी देखो देखो मेरा हीरा आ रहा है तुमने सुना उसका कंठ कितना मधुर है और वह लड़का गीत गाता, गाता हुआ उसी रास्ते से, से आगे, आगे निकल गया उसने अपनी, अपनी माँ मा की ओर ध्यान तक नहीं दिया थोड़ी देर, देर बाद ही दूसरी स्त्री का बेटा भी उधर से आता हुआ दिखाई दिया उसे देखकर दूसरी स्त्री बोली वो देखो वो मेरा लाडला बेटा आ रहा है उसका शरीर तो देखो कितना बलशाली है वो वह बेटा भी माँ की ओर देखे बिना ही निकल गया थोड़ी ही देर में तीसरी स्त्री का बेटा भी संस्कृत के श्लोक बोलता हुआ वहाँ से गुजरा और वह भी माँ की ओर देखे बिना ही आगे बढ़ गया चारों स्त्र अभी थोड़ा ही आगे बढ़ी होगी कि चौथी स्त्री का बेटा भी उधर से आ निकला वह बिल्कुल सीधा सादा लग रहा था उसे देखकर चौथी स्त्री बोली बहन यही है मेरा बेटा तभी उसका बेटा उसके, उसके पास आया वह अपनी माँ से बोला माँ लाओ मैं तुम्हारा घड़ा घर तक पहुँचा देता हूँ माँ के मना करने पर भी उसने पानी का घड़ा उतारकर अपने सिर पर रख लिया और घर की ओर चल पड़ा तीनों स्त्रियाँ उसे देखती ही रह गयी पास, पास खड़ी, खड़ी एक बूढ़ी महिला बोल उठी बोल, देखती, देखती क्या, क्या हो, हो? सच्चा हीरा तो यही है हीरे की पहचान उसके काम से होती से है।, है अभी आप अभी सुन रहे, रहे, थे? रहे थे बाल कहानी सच्चा हीरा वाचिक स्वय भारती परिमल